नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है हरियाणा से मिस्टर सोहन लाल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे जो नाबार्ड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं देवानी डिस्टिक के तो आइए उनसे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से सोहन लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर सोहनलाल जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता इस वक्त जो रेडियो ऑन करके आपको सुन रहे हैं तो वो भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमारा नाम सोहनलाल है और हम सहायक महाप्रबंधक के तौर पर जिला भिवानी और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं जी हमारा नबार्ड का जो मेन फंक्शन है उसमें विशेषकर चार कंपोनेंट हैं चार कम्पोनेंटों में एक तो प्लानिंग का काम है जो एक डीडीएम का रोल है हम जिले के लिए जो है वो क्रेडिट प्लानिंग पे एक हर साल बुकलेट लिखते हैं जैसे पिछले साल की बुकलेट जो है वो बैंकों द्वारा इम्प्लीमेंट हो चुकी है और अगले साल की जो 2018-19 अठारह वाला बरस है उसकी पी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल क्रेडिट प्लान जिले के लिए वो हमने उसका काम करना शुरू कर दिया है दूसरा काम जो है हमारा क्रेडिट का है क्रेडिट फंक्शन है नाबार्ड का उसमें हम सरकार को राज्य सरकार को और बैंकों को जो बड़े काम है उसके अंतर्गत जो है वो फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करते हैं एक आर फंड है नाबार्ड के द्वारा जो चलता है जो ग्रामीण विकास में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं चाहे वो सिंचाई की योजना है चाहे वो सड़क है पुल है या एनिमल हस्बेंड्री के जो हॉस्पिटल्स हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं इवन के इस तरह की जो योजनाएं हैं उनके लिए जो है हम वित्तीय सहायता सरकार को उपलब्ध करवाते हैं तथा कृषि के लिए खेतीबाड़ी के लिए जो है जो किसानों का एक प्रमुख भारत में प्रमुख उद्देश्य है कारोबार है उसके लिए बहुत रियायती ब्याज पे कम ब्याज पर जो है वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं जैसे अभी नबार्ड द्वारा जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई है जिसमें किसानों को फसली ऋण पे तीन लाख रुपए तक जो है वो सात प्रतिशत ब्याज की दर से जो है वो ऋण मुहैया करवाया जाता है तो इस तरह से उसमें भी भारत सरकार की तरफ से चार प्रतिशत जो रेगुलर पे मास्टर हैं उनको और छूट प्रदान की जाती है दिया दिया तो इस तरह की कई योजनाएँ हैं जिससे जो है जो एक विकास की बात है क्योंकि गांव में अगर सड़क होगा स्कूल होगा तो एजुकेशन बढ़ेगा सड़क होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उनका जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में ले जाने में या जो सीड या फर्टिलाइज़र वो मार्केट से लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जब होगी तो उसको अच्छा मूल्य मिलेगा समय पर वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी सेल कर सकता है तो ये दूसरा क्रेडिट फंक्शन की बात करी थी तीसरा फंक्शन हमारा जो है वो सुपरवाइजर का रोल है नाबार्ड जो है वो जितने भी आरआरबीज हैं ग्रामीण बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो है वो इंस्पेक्शन करता है कि वो जो कामकाज कर रहे हैं क्या जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश हैं या नाबार्ड के जो दिशा निर्देश हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं या जो नियम हैं वो पूरी तरह से लागू हो रहे हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं या इस उपलक्ष्य को देखते हुए बैंकों का जो है वो निरीक्षण जनाबार्ड द्वारा जो है किया जाता है और फोर्थ फंक्शन जो है कोर फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं फोर्थ फंक्शन डोलमंडल का है डोलमंडल में हम लोग जैसे रूरल एरिया में अवेयरनेस कैंप्स करते हैं या हम लोग जो है वो स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं अगर हम स्वयं सत्ता समूह की बात करें तो नाबार्ड ने उन्नीस सौ बानवे से स्वयं सत्ता समूह का जो है ये कंसेप्ट शुरू किया था बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के पैटर्न पे और अभी खुशी की बात ये है कि 2012-13 से भारत सरकार ने भी इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट uh, uh, कर दिया है uh, ये जो एन या एन जो एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है सिलेक्टिवली जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें हरियाणा में जो है वो ये uh, कई ज़िलों में चला है भिवानी में भी चला था पहले तो ये तीन ब्लॉक्स में था आउट ऑफ टेन ब्लॉक्स लेकिन अभी ये जो है वो तीन दो ब्लॉक्स में और बढ़ा दिया गया है सभी जिलों में बढ़ाया जा रहा है और ये ऑल इंडिया पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्वयं सहायता समूह का जो है जैसे नाम से ही स्पष्ट है इसका अपने एक फीचर्स हैं हम बात करते हैं वोमन अवेयरनेस की हम बात करते हैं वोमन एम्पावरमेंट की या मोटिवेशन की ये दिन सारी चीज़ों को जो नारी सशक्तिकरण की बात है या उसकी हम बात करें कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम हर चीज़ में अच्छा काम कर सकते हैं उसमें ये एक अहम भूमिका अदा कर रहा है दूसरा कि डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इसमें स्वयं सहायता समूह में है कि वो अपने ही गांव के 10 से 15 महिलाएं ग्रुप तो महिलाओं के भी हो सकते हैं मिक्स भी हो सकते हैं पुरुषों के भी हो सकते हैं उनमें आपस में वो उस ग्रुप का नाम रखेंगे डिसीजन मेकिंग वो ग्रुप अपने में ही सेविंग फिक्स करेगा कितना हम पैसा जो है हर महीने बचत करेंगे बाद में उनको हम बैंक से लिंक कर देंगे बैंक में उसका खाता खोल देंगे और बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है ग्रुप पाँच छः महीने की सेविंग के बाद बीच में आपस में ही लेन देन करेंगे सारा डिसीजन उनको अपने से लेना, से ही है, ही लेना। कि कि है कि कितना हमें सेविंग करना है किस बैंक में खाता खोलना है किन लोगों को हमने प्रधान या कैसियर इसका बनाना है तो उस हिसाब से वो ग्रुप अपने आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे चलेगा तो बाद में जो है वो उनको बैंकों के साथ हम लिंक कर देते हैं तो बाद में वो अपनी सेविंग का चार गुना या इससे ज़्यादा भी जो है वो सेविंग के साथ साथ क्रेडिट लिंकेज ले सकते हैं ताकि वो महिलाएं अपना एक छोटा कोई कारोबार अगर करना चाहें किसी भी एक्टिविटी का तो उसको जो स्टार्ट करके ताकि उनकी एक तरफ जो है वो एम्पावरमेंट हुई है सेल्फ कॉन्फिडेंस की वो बात करें अगर या उनका जो डिसीज़न मेकिंग का है कि अगर कोई काम करना है तो दे कैंड टेक डिसीजन इस तरह का उसमें आता है क्योंकि इसके पांच कंपोनेंट जो हैं स्वयं सहायता समूह के मूल आधार हैं एक तो रेगुलर मीटिंग वो पंद्रह दिन में या बीस दिन में बैठ के बातचीत करती हैं या किसी की कोई समस्या है उसको डिस्कस करते हैं या फिर उसके बाद रिकॉर्ड वो उसमें मीटिंग का रिकॉर्ड बनाते हैं कि किस आदमी का किस मीटिंग में कितना पैसा आया है कितना पैसा है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे हर मेंबर को उसका पता रहे उसका कितना पैसा है या ग्रुप के कितना पैसा है या इस पैसे को किस से लेन देन किया जा रहा है तो उसमें एक रेगुलर पे मास्टर की भी क्वालिटी डेवलप होती है और इमिडिएटली एक छोटा बैंक उनके घर में है कभी भी उनको जरूरत पड़ती है तो समूह के लोगों को बोल करके वो अपना उसमें से नीड के अनुसार हो सकता है बच्चे की फीस देने या कोई बीमार आदमी है उसको दवा चाहिए तो उस नीड्स को इमीडिएटली वो जो है वो पूरा कर सकते हैं और बाद में जो है उसी शेप में अगर वो छोटा यूनिट अपना लगाते हैं चाहे वो कुछ भी है जो भी समय उनके पास घर के समय के बाद जो बचता है जैसे 11 से 3 बजे का समय है अगर अभी हमने हाल ही में बीवानी में जो है महिलाओं को 30 महिलाओं के बैच में पापड़ मेकिंग पिकल मेकिंग की ट्रेनिंग भी दिलाई है नहीं, नहीं। और अब वो अपने यूनिट शुरू करेंगे बाद में नाबार्ड उनको मार्केटिंग सपोर्ट भी करता है चाहे वो रूरल हार्ट की बात करें या रूरल मार्ट की बात करें कि एक दुकान कस्बे में दिला देगा ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट वो उनके पास आ रहे हैं उनका सेल कर सकें तो ये स्वयं सत्ता समूह का एक कंपोनेंट था हाल ही में अभी हमने एक वाटर कंपेन लॉन्च किया नाबार्ड ने पूरे भारत वर्ष में वो था हरियाणा में भी था हरियाणा में पाँच हजार गाँव को कवर करना था और बिवानी और चरखी दादरी में दोनों जिलों में मिलाकर के कुल चार गांव हैं हमने अट्ठारह जलदूतों की टीमें का गठन किया और उन टीमों द्वारा हर विलेज लेवल पे जाकर के सरपंच या अन्य अच्छे लोगों को मिलकर के वार्ता करके, बारता करके. कि पानी का सदुपयोग किया जाए पानी को बचाया जाए क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ना केवल इस पीढ़ी को ज़रूरत है बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों को ज़रूरत है और जल है तो कल है और जल है तो जीवन है बिना जल के जो है वो जीवन संभव नहीं है तो इसी मुहिम को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने जो है हर गाँव स्तर पर जो है वो कवरेज किया है पहले तो उन जलदूतों की जो टीमें हमने बनाई दो दो लोगों की उनको ट्रेनिंग दिया गया एक दिन का ट्रेनिंग दिया कि किस तरह से उनको गांव में जाकर के लोगों से वार्ता करना है उसके बाद उनको गांव में भेजा गया और उनको जो है वो सपोर्ट जो था जो भी जिला प्रबंधक लोग जो थे जिला में उनके वो रेगुलर टच में थे अगर उनको कोई और जानकारी चाहिए तो उनको भी उसकी उन्होंने वीडियो भी एक गांव की लेकर के अपलोड की है और गांव का डाटा कि इस गांव में जो है अगर चेक डैम लगाए गए हैं तो उसकी क्या स्थिति है या पानी के कौन से स्रोत हैं उनकी यूटिलिटी क्या है या अगर समस्या है तो किस तरह की समस्या है बाद में उस इस सारी चीज़ को कंसल्टेट करके देखा जाएगा कि वहाँ डोलमट के तौर पर या किस चीज़ को जो है वो बढ़ाया जा सकता है या किस तरह की सुविधा जो है वहाँ दी जा सकती है ये वाटर कंपेन अभी कंप्लीट हो रहा है अच्छा। बल्कि जो विलेज लेवल का जो काम था वो तो हो चुका है अभी हम दोबारा एक मीटिंग उनकी जो हमारे जलदूत्स हैं टीम्स हैं उनको बुलाएंगे उनसे डिस्कस करेंगे कि किस विलेज की क्या अच्छाइयाँ थी या किसी विलेज में बहुत कोई दिक्कत वाली बात थी उस पर भी चर्चा की जाएगी जी सोनलाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नाबार्ड किस तरह से काम करता है वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया हमें अच्छा लग रहा है और बहुत सारी ऐसी जो खास हमारे गांव वालों के लिए या किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि आपने बताया पानी के बारे में तो इस तरह का काम जो है गाँव लेवल पर जब होता है तो बहुत ही अच्छा गाँव का विकास भी होता है और ये काम नाबार्ड बहुत समय से कर रहा है आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा सोहनलाल जी एक बात बताइए कि जैसे हम लोग खुद हो कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं जैसे मान लो किसी संस्थान के माध्यम से जुड़कर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हो तो उसके बारे में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एक्चुअली नाबार्ड जो है वो ये जो फोर्थ हमने बोला जी जी जो डोलमेंटल काम जो है ये एनजीओ के साथ मिलके भी करता है बैंकों के साथ मिलके भी करता है कई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जी जो कि हम एन के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाते हैं जैसे अभी हमने बात किया है स्वयं सहायता समूह का तो जैसे दो एन हमारे अच्छा काम कर रहे हैं भिवानी के अंदर एक ये ग्रामीण विकास मंडल निहालगढ़ है उनको हमने 50 स्वयं सहायता समूह के गठन का एक प्रोजेक्ट दिया है किसान क्लब बनाने का एक प्रोजेक्ट हमने उनको दिया है उसके साथ साथ ही कि किसानों के जो उत्पादन और मार्केटिंग की चर्चा हम अभी कर रहे थे उसी कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का और संचालन का एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हरियाणा में पचास किसान उत्पादक संघ बनाए गए हैं नाबार्ड के द्वारा अच्छा। उनमें से दो किसान उत्पादक संघ जो हैं एक निहालगढ़ में है जिसका जो है प्रमोटिंग एजेंसी ये निहालगढ़ ग्रामीण विकास मंडल है और दूसरा संगठन हमने बहेल में बनाया है देवानी जिला के अंदर जिसका प्रमोटिंग एजेंसी जो है वहाँ एक बलाराम हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट है वो उसको कर रहा है जो ये एफपीयू का जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है मैक्सिमम लोग खेती पे आधारित हैं तो उसको उचित मूल्य मिलने के लिए ही ये जो किसान उत्पादक संघ का कंसेप्ट है वो आया है नाबार्ड की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस इनकी ट्रेनिंग के लिए या जो इनके खर्चे हैं ट्रेनिंग कंपोनेंट एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ये किसानों का ही एक संघ है जो कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में वो पूरे नियम के अनुसार काम कर रहा है जिसमें फार्मर ही उसके डायरेक्टर हैं प्रमोटर हैं फार्मर ही इसके मेम्बर हैं और दे विल टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ़ द एफ कि कौन से अच्छी क्वालिटी के बीज खाद का यूज किया जाए कितना यूज होना चाहिए क्योंकि आजकल हमारा जो सॉयल का हेल्थ है वो अच्छा नहीं है अगर हम स्टेट की बात करें इट मे भी हरियाणा और द पंजाब तो आजकल सरकार की तरफ से सॉइल टेस्टिंग लैब्स का भी चलन शुरू किया गया है कि हेल्थ जो है अगर सॉइल की अच्छी रहेगी तभी प्रोडक्शन अच्छी रहेगी अगर हम फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉयल का हेल्थ ख़राब हो जाएगा दूसरा वही अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम इसको हेल्थ से जोड़ें तो वो उतना अच्छा नहीं है हम जैविक खेती की भी बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे हम बात करें काम करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए अच्छा है और उत्पादक संघ का मतलब ये है कि वो अच्छी बीज खाद का प्रयोग जितना ज़रूरत है वो करें टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और वो जो प्रोडक्शन आ रहा है उसका ना केवल उसको रॉ मटेरियल के तौर पे ही सेल कर दें बल्कि उसकी जैसे ग्रेडेशन करें या प्रोसेसिंग करें हमारे भारत का ये थोड़ा सा आ, हम कह सकते हैं कि इस तरह की प्रथा चल रही है कि हम लोग रॉ मटेरियल को ही अगर मान लो हम वीट की बात करें गेहूँ आ रहा है हम गेहूँ को ही सेल कर देते हैं अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे हम तो गांव में जब किसानों के साथ मीटिंग करते हैं या एफ की मीटिंग करते हैं तो उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं कि हमको थोड़ा प्रोसेसिंग में जाना चाहिए क्योंकि बाहर के देशों में जो है प्रोसेसिंग से ज़्यादा है अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का हम दलिया बना दें या उसका आटा बना दें या उसके और आगे जो प्रोडक्ट हैं वो करेंगे तो उससे जो आमदनी है किसान की जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि किसानों की आमदनी जो है दो तक दोगुनी करनी है उसी के कंपोनेंट में ये भी एक है अभी कि हमको उसको बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग में किसानों को अवेयरनेस करना चाहिए ताकि वो प्रोसेसिंग करें चाहे वो वेजिटेबल की बात करें चाहे वो ग्रेन्स की बात करें तो उसमें जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी जी सोन्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को भी अच्छा लग रहा होगा कि नावबार्ड के जरिए ये सब काम हो रहा है और जिस तरह से आपने कहा कि सॉइल टेस्टिंग की बात वो पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है और सभी लोग जो है इसको करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अब जैसे कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तो एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें ठीक हो सकते हैं एक्चुअली उसी साल से ये प्रोजेक्ट अच्छा है हाँ तो ये अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा है अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा है इसमें जो है इस गेम में एक ग्रुप है कोई संस्था है वो भी एक लैब बना सकती है या कुछ लोगों का ग्रुप है वो भी लैब चला सकता है इंडिविजअुअल किसान भी इसकी लैब कर सकते अच्छा। हैं जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है या जिनका इसमें जो है वो क्वालीफाइड लोग जो हैं क्योंकि सॉयल टेस्टिंग है तो नेचुरली क्वालिफाइड लोग उसमें चाहिए हैं तो वो लोग इसको कर सकते हैं उसमें है। कुछ इस तरह का भी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन है कुछ स्कीमों में नाबार्ड की तरफ से भी उसमें कुछ सब्सिडी जो है वो नाबार्ड के सौजन्य से नाबार्ड के थ्रू जो है वो दी जाएगी ओके okay, सुनला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नाबार्ड के बारे में और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जानकारी दी आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को और ग्रामवासियों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि सरकार की तरफ से और नाबार्ड की तरफ से किस तरह का योजना जो है ख़ास किसानों के लिए चलाया जा रहा है और ग्राम विकास के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से पानी के बारे में आपने बताया कि इस तरह से जो है पानी का डेवलपमेंट या पानी के बारे में लोगों को जानकारी दे और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास है कि रक्षा और सुरक्षा हमें करना है ये भी बात आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सोहनलाल जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा सोहनलाल जी हमारे जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप किन आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं आदर्श की बात करें हमारे तो बहुत सारे लोग जो ने? हैं वो आदर्श के काबिल हैं आ, सब में अच्छाइयाँ हैं तो अगर किसी में अच्छाई है तो उसको मानना या आदर्श मानना जो है स्वाभाविक है जी जी जी और हमारा जो है वो नबार्ड की अगर हम बात करें तो हम तो ग्रामीण लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आम जो ग्राम में रहता है या किसान है <laughs> उसके साथ जुड़े हुए हैं तो सब लोगों की अच्छाइयां हम उनके साथ शेयर करते हैं सभी डिपार्टमेंट की भी हम बात करें क्योंकि नबार्ड में तो सामंजस्य सभी का है विभाग को माने एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हॉर्टीकल्चर <laughs> से रिलेटेड है फिशरी से रिलेटेड है या क्लाइमेट से रिलेटेड है तो सबसे हमारा जो है वो रहता है और कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए भी वो लर्निंग रहता है हम भी लोगों से सीखते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं बाँटते हैं चलिए सोनलाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सभी को जो है जिनसे भी चाहे आप सीख सकते हैं और नाबार्ड में पूरी तरह से बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप जो है लोगों की सेवा ही करते हैं तो सभी के अंदर अच्छाई ही आप देखने का एक बहुत ही अच्छा नज़रिया है आपका कि सभी के अंदर पॉजिटिव देखते हैं सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो मेरा ये मतलब था कि आपके रोल मॉडल कौन है जिन्हें आप आदर्श मान के अपने जीवन को वैसे बनाना चाहते नहीं इस तरह का सिलेक्शन करना तो थो थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमारे एक टीचर हैं जी जी जिनके हमने एजुकेशन लिया था उन्होंने हमें कहा था कि जिंदगी में अगर अच्छा करना है मानवता की सेवा करना है तो ऑनेस्टी से और सत्यवादी होना अच्छी बात है हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप अपने टीचर को आदर्श मानते हैं और उन्होंने जो बातें बताई थी उसे आप आज भी याद करते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके हॉबीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सभी श्रोताओं को हॉबीज़ तो ज़्यादातर तो मैं रीडिंग पसंद करता हूँ अच्छा अच्छा रीडिंग और वो ज़रूरी भी हम चाहते हैं क्योंकि क्या हो रहा है हमारे ज़िला में स्टेट में या भारत में या भारत से बाहर क्या हो रहा है एक लर्निंग प्रोसेस है हम्म हम्म क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी अपडेशन रहता है उससे और जब हम बाहर जा के लोगों से बातचीत करते हैं तो जो अपडेट्स होते हैं वो उनके साथ भी शेयर करने में थोड़ा अच्छा लगता है कोई एक पर्टिकुलर किताब आपने कभी पढ़ी हो तो उसके बारे में बताइए कोई ख़ास किताब जो आपको बहुत अच्छी अच्छा हम इंग्लिश लिटरेचर <laughs> के स्टूडेंट रहे हैं तो किताबें तो काफ़ी हमने पढ़ी हैं लेकिन कोई ख़ास किताब के बारे में जो आपको अच्छा लगा हो उसके बारे में नहीं एक्चुअली अगर इसकी बात करें जैसे जी, जी, हाँ। है, या इस तरह की भी कई अच्छी बुक्स हैं जो हमेशा हर बुक्स का हर पेज कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा रहने के लिए <laughs> मैसेज देने के लिए जो है वो बड़ा हेल्पफुल है सही बात है हाउ कैन बिन भी मैंने देखा है हाँ हा। can can जो सबके लिए शिवखेड़ा का ही किताब है तो उसके लिए है, है। जी जी। बल्कि हम तो ये जो हमारा ब्रह्म कुमारी मिशन है जी इसका जी भी जब हम विजिट करते हैं सेंटर में तो वहाँ भी लिटरेचर हमें देते हैं तो हम उसको भी पढ़ते हैं उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग हमें मिलता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सोहनलाल जी मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा किताबें पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है और इंसान के सबसे अच्छे दोस्त भी किताबें होती हैं जहाँ पर हमें अपने मन को और बुद्धि को एक बहुत अच्छी खुराक मिलती है किताबें पढ़ने से और आप पढ़ते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको गुजरात राजस्थान और भी बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप अभी हाल ही में जैसे अभी हमने यहाँ विजिट किया सेंटर में जी जी। हमें बहुत अच्छा लगा अभी अभी थोड़ी देर पहले तो हम इसका सोलर सिस्टम देखा आ, मुझे तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तो बड़ा यूनिक लगा है यूनिक फीचर है उसमें जो सोलर यूनिट है और हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है प्रयास करेंगे भी क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्स पर फिर हम आगे हैं कि नेचुरल रिसोर्सिस का हम सदउपयोग करेंगे जो ये एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जैसा हमें यहाँ साइंटिस्ट ने बताया कि इस एनर्जी का पूरे यहाँ सिस्टम में जो है वो यूज किया जा रहा है जबकि यहाँ जो है स्ट्रेंथ भी अच्छा है और पूरे प्रमाइसिस में एक मेगावाट बिजली जो है वो एक घंटे में इस यूनिट के द्वारा जो है प्रोवाइड की जा रही है तो इस तरह की योजनाओं का जैसे यहाँ इसको शुरू किया गया है बहुत अच्छी बात है इस तरह की योजनाओं को में भी अदर स्टेट में, में भी, भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है सुवनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग जैसे या ब्रह्म कुमारी संस्थान में यूज़ किया जा रहा है वैसे ही अदर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में इसका उपयोग हो और इसके इस्तेमाल हो तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने की धन्यवाद धन्यवाद जी a uh -huh.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 साथी हाथ बढ़ाना साथ धीरे साथ हाथ बढ़ाना साथ धीरे साथ हाथ बढ़ाना साथ धीरे मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना? कल भैरों खा की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुखी अपना दुखी अपना दुखी अपना दुख दुखी दुख अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना तू अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रथ साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जाए साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ना साथ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 साथ चाहिए